ब्रह्म ज्ञान्यर्थम उपासना कर्तवेशाधिकम आह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना करतु जो निधि करता है उसको बैठने के लिए उपासना उपासनाध्यासन भी है और ध्यान भी है बैठने के लिए देश विशेषाधिकम देश आसन शरीर के से रखना ये सौ कहते विवक्शे सुखासनस्थ शुचि सामग्रीवशिशरीश्रमस्थ सकले निरुद्ध भक्तियागुरु प्रणम्युखासने सुखासनस्थ स्थिर सुखम आसन हम योग सूत्र में स्थिर हो सुख से बैठे सुखासन सुख से आसन जिसमें कष्ट नहीं हो आना ठीक से बैठ सके और एक पदमासन स्वस्तिक आसन जिस प्रकार जैसे सुखासन भी कहा जाता है सुखासन तिष्ठा तिथि सुखासन स्थ आसन कु आदि विचा करके सुख से बैठे आराम से आसन में टेढ़ा मेढ़ा हो समतल स्थिर नहीं हो तो फिर उसके लिए मन व्याप होगा ध्यान नहीं होगा और सुखासन में सुख से जिस प्रकार आसन में बैठने पर सुख से बैठ सके पद्मासन हो सुखासन हो आसन हो सिद्धासन हो, हो जिस आसन पर सुख से बैठ सके सूची ही पवित्र रहे बाहर अंदर सूची पवित्रता चाहिए कोई सन्यास हो गया तो सब पवित्र सूची और नहीं मानना ये अर्थ नहीं है पवित्रता आवश्यक है अंदर अंतकण की पवित्रता बाहर भी सूची पवित्रता चाहिए समय ग्रीव सिरह शरीर ग्रीवाच ग्रीवा, ग्रीवा ग्रीवा ग्रीवा, ग्रीवा, समा है, ग्रीवन शेवा ग्रीवाशबिंग यस्य स कंठा समान समीव शिव शरीर कंठ शिव शरीर समान हो समान क्या है तो सिद्धार रहे ग्रीवा शिव शरीर भगवान श्री कृष्ण के जैसे शरीर एक प्रकार टेढ़ा है कंठ दूसरे तरफ है शिविर तीसरे तरफ है ऐसा वंशित धारण करते हैं, तो वो तो वंशित बजाने के लिए रूप है ध्यान करने के लिए ऐसे रूप नहीं ध्यान करने के लिए स्वयं उनका ध्यान करो कोई बात नहीं स्वयं ध्यान करते समय शरीर सीधा ऐसा सीधा रहना चाहिए अत्याश्रमस्थ अत्याश्रम अतिशय अत्यार आश्रम अत्याश्रम ये परमहस संन्यास टीका में कहेंगे सकले इंद्रिया निरोध सब इंद्रिय को निरोध करके इंद्रिय का निरोध करना आवश्यक है इंद्रिय अपने विषय में दौड़ती है विषय में जाने पर ध्यान अध्येय में नहीं होगा इंद्रिय को निरोध करना पड़ेगा दमन करना पड़ेगा विषय प्रचार शुरू करना पड़ेगा भक्तिया स्वगुरु प्रणाम्य भक्तिपूर्वक गुरू को प्रणाम करके पहले ध्यान जपादी करते समय गुरु का ध्यान प्रणाम चिंतन करके फिर आगे ध्यान शुरू करे विविध देशेसन अर्थ विविध देश प्रदेश देश का अर्थ एकांत देश में च शब्द अव्याकृत कालेपी अव्याकुल काले भी कोई व्याकुलता नहीं है कुछ समय में कभी दुर्भिक्ष देशभंग झंझावात भन्या इसी प्रकार समय हो तो उसमें ध्यान नहीं हुआ जिस समय में शांत है ब्राह्म मुहूर्त होता है अच्छा है अन्य समय में विक्षेप होता है जिस काल में कोई व्याकुलता नहीं इसी समय में चौदन से देश काल दो एकांत देश हो और जिसमें कोई उपद्रव का भय नहीं हो सुखासन स्थ सुखम अनुद्वेगकरम दर्भादि सुखासनम सुखम आसनम सुखासनम जो सुख है जो उद्वेग नहीं कर नहीं देने वाले दर्भादि दर्भ कुश है अधि कुश मृग चरण वस्त्र सुचार करके सुखासने सुखासन ठतीस सुखासखास्थ शुचि बहिंत शौचवान बाहर स्नानादी से अंत अंत अंतकरण में राग रहित तो होकर के चिंता रहित तो होकर के ध्यान करना चाहिए समग्रीव शिव शरीर सामानी कारना शरीर शरीर सीधा ऋजु का रखने से अधिक समय बढ़ सकता है जो सीधा नहीं करके टेढ़ा रखते हैं कि झुक कर बैठते हैं वो अधिक झुक कर नहीं रह सकते बीच में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा अभ्यास कर देखो जो सीधा बैठेगा तो अधिक समय बैठ सकता है और जो सीधा नहीं उधर करके झुक कर बैठते हैं वो कितने समय बैठेंगे कठिन होता है झुक नहीं बैठ सकते थोड़ी देर बैठने के फिर उसको इधर उधर इधर झुके उधर झुके ऐसे बैठना है जैसे घड़ा नीचे रखा गया घड़ा रखा गया तो उसको सीधा करने के लिए बीच बीच में थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है रख दिया तो घड़ा स्थिर है ऐसे शरीर को रख देना ये मृदंड सीधा रहेगा आसानी से करेगा ऐसे रह गया सीधा तो बीच में उसको सीधा करने का ऐसा करने का नहीं उसमें व्यापार यदि करना है तो ध्यान कैसे होगा और यदि कोई टेढ़ा बैठेगा बीच में थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसा बैठेगा तो बीच में ऐसा करना पड़ेगा मरुदंड ऐसा टेढ़ा कर बैठेगा ये, इसको लेकर कोई कई जंग में लाकर बैठते हैं एक इसको जंग में लाकर बैठो देखो हमारा तो नहीं जाता है <laughs> कोई जंग में ऐसा लगा कर बैठे कितने देर बैठे है? फिर ऐसा करना पड़ेगा ये टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा सीधा बैठे तो अधिक शाम बैठ सते हैं एकाग्र ध्यान होगा ये अभ्यास करना पड़ता है सीधा बैठने का सीधा बैठने का है तो टेढ़ा नहीं बैठ जो टेढ़ा बैठते उनको सीधा बैठने का तो दो मिनट पांच मिनट बैठेंगे फिर टेढ़ा फिर सीधा बैठना कहें तो थोड़ा सीधा कर देंगे फिर थोड़े देर में ऐसे हो जाए कुत्ता के पूछ जैसे फिर छोड़ दिया तो टेढ़ा तो बांध कर रखो तो सीधा छोड़ दिया तो अभ्यास करें सीधा रखना तो सीधा सुझुका और वो पद्म स्वस्थिका आदि आसन त्यार्थव सिद्धा रहेगा तभी आसन भी ठीक हो आसन पद्मसन स्वतिक सुखासन आसन में स्थित हो शरीर सीधा रहेगा तब अधिक समय बैठ जाता है और शरीर को इधर उधर करना नहीं पड़ेगा अत्याधिक आश्रम अत्याश्रम अत्य अधिक अत्याधिक आश्रम अधिक आसम क्यों नहीं क्या है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कूटीचक बहुत हंसे असम परमहस लक्ष्मण त्यास चारित आसम ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रस्थ संसन्यासी ये सारी में संयासी में भी चारि भेदे कटिचक बहुत कंस परमहस कटीचक बहुदक हंस से उत्कृष्ट है परमहंस कटिचक तो जो सन्यासी होते त्रिदंड धारण करते शिखा रखेंगे काटेंगे नहीं यज्ञ पवितर रखेंगे शिखा भी चोटी रहेगा यज्ञ पवितर रहेगा दंड कमंडल धरेंगे कौपुन्य कम, कंथल लेकर चलेंगे पिता माता गुरु का आराधना करेंगे पिता माता का गुरु का भी और खनित आदि कुछ साधन लेकर के एकत्र एकत्रदान पर एकत्र अन्न एक भोजन करेंगे श्वेत ऊर्द्व पुण्डधारी पुण्ड ऐसे करते है त्रिदंड त्रिदंडी सन्यासी होते हैं और त्रिदंड होता है कुटिचक दूसरा है बहुदक वो भी धारण करें कंथाधर त्रिपुंड त्रिपुंड धारण करते हैं कुटिचक के समान ही मधुकर वृत्तिया मधुकर वृत्ति से भी क्या लेंगे कुटिचक तो एक कहीं से भोजन एक स्थान में करेगा अरे बहुदक है मधुकर मधुकर जैसे भ्रमर मधु लेने वाले मधु मक्खी का भी पुष्प से थोड़ा थोड़ा लेता है ऐसे घर से माँ करके थोड़े थोड़े मधुकर वृत्ति सन्यासी परामर्श भी करते हैं तो कहीं एक स्थान में बहुत नहीं लेकर नहीं लेकर के थोड़े थोड़े लिया सन्यासी को ऐसा है अन्य को कष्ट नहीं दिया अन्य और भार नहीं बरे, बने तो भोजन ऐसे नियम है भोजन देर में जाए समय थोड़ा थोड़ा एक रोटी एक रोटी पांच सात घर से ले लिया तो पर्याप्त तो हो गया उनको भी अभाव नहीं होगा और यदि दो तीन व्यक्ति के लिए भोजन बनाए और वो आके बैठकर सन्यासी पहुंच गया ये सब खा लेगा <laughs> भूखा रहेंगे नहीं।, नहीं तो दोबारा बनाएंगे इसलिए एक रोटी ले लिया तो चल जाएगा अब बनाने वाले थोड़ा एक दो रोटी तो बनाना है बनाते ही ये गिरस्थ लोगों को उनका कर्तव्य है कोई यदि आ गया तो उसको देना चाहिए इसलिए थोड़ा अधिक बनाते हैं नहीं बनाए अधिक तो भी एक रोटी चल जाएगा देने से तो इसे मधुकर वृत्ति से रहते हैं बहुत अक आगे है हंस हंस होता है जटा धारण करेंगे त्रिपुंड धारण करेंगे और माधुकर मधुकर है और निश्चय नहीं कि इनके घर में भोजन राय यहां से नहीं जहां जैसे जाकर भिचा कर रहते हैं ये दंड भी धारण करते है किन्तु परमहंस होते उनसे उत्कृष्ट है ये हंस कुटीचक बहुत हंस से उत्कृष्ट है परमहंस ये परमहंस में दंड भी नहीं रखते दंड ग्रहण करना है सन्यासी को सन्यासी में दंड का भी त्याग कर देते है और तो उनका केवल चिंतन करना है वेदांत श्रवण मनन करके निधि करना यही उनका लक्ष्य है और कुछ नहीं और एक स्थान में वेदांत श्रवण करने के लिए एक स्थान में रह सकते हैं गंगा तीर में भी एक साथ एक अधिक समय रह सकते हैं नहीं तो एक स्थान में दो तीन दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए जो वेदांत श्रवण करते हैं और रह हैं जो गंगा तीर में भी कहीं भी रह सकते हैं इस शास्त्र में आया अन्यत्र तीन दिन से अति का नहीं रहे घूमते रहे परिभ्राज का सर्वम परित्यजी लघु में आया सब छोड़ कर करके एक स्थान में रहने पर संग्रह हो जाता है रागद्वेष भी होता है बिना कारण राग द्वेष हो जाता है संग्रह अपने पास जरूरत नहीं तो भी कोई दिया तो रख लो देते शव रख लीजिए किसको दे देना ये प्रपंच क्यों करना अपने को जरूरत है तो रखना रख दो किसको देना है कभी कभी ऐसे वस्तु देते हैं जो किसको दे नहीं सकते हैं कोई कोई गृहत्व अपने पास वो क्या करेंगे इसका हमको जरूरत नहीं तो किसको देंगे चलो किसान महात्मा को दे दो ना में महात्मा महात्मा सदा का अर्थ सोचते नहीं कभी कभी अपने कपड़ा कोई अपने पहना हुआ है थोड़ा रखा थोड़ा नहीं चल जाएगा चलो कि साधु तो को दे दो पाप होता है ऐसे नहीं देना चाहिए किन्तु कोई कोई दे देते साधु को दे दो अपने काम में नहीं तो दे दो फिर देने पर किसको देंगे साधु को दे दो तो ऐसे कभी दे देते हैं तो साधु के पास आएगा तो किसको देंगे और दूसरे को नहीं दे सकते हैं ऐसे तो ये चीज ऐसा नहीं जो चीज देना होता है बहुत लोग अपने जैसे व्यवहार करते ऐसे नहीं देते हैं अपने व्यवहार करने के तो पांच दस साल स्वेटर राजी चाहिए और साधु को देने के लिए साठ रुपये का कम्बल है चालीस पचास रूपये में स्वेटर है बहुत तो मिल जाता है लिखकर लेते साठ रुपया में कंबल है कभी कोई दिया था कंबल हमारे पास तो मैं कहा तो जरूरत है हमारे पास ही बोलते नहीं किसको दे दो हमें किसको देंगे जो कंबल है उनके पैर के नीचे भी रखने के लिए योग्य नहीं है साधु को दे दो क्या करेगा ऐसे तो परमहंसा है जब जैसे जो मिला जैसे वस्त्र भी नहीं करेगा अरे व्यर्थ ग्रहण नहीं कर सकता है यदि परिव्राट होगा व्यर्थ चीज नहीं ग्रहण करेगा एक घड़ी है गाड़, गाड़ी यंत्र चाहिए। और को दिया और को दिया जो परिव्राट इधर उधर चलेगा एक कामंडली है दूसरा कामंडोलो अभी अभी देखेंगे तो प, प, कमरे में एक कामंडोल दूसरा मिला तो ठीक है और एक मिला तो भी लो किन्तु परम जो पर, चलता रहेगा इधर उधर कितने कम्बल रखेगा हाथ <laughs> में दो तीन महीने पर फिर छोड़ना पड़ेगा कम्बल रखेगा कमल रखना पस्त तो कुछ बाकी ऐसे कपड़ा ऐसे रखते रहते इतने हो जाएगा चल कर जब जाना है अब बिना टिकट ट्रेन में जाएगा तो अलग बात है <laughs> चल कर पकड़ कर जाना है तो लेकर के कितने लेकर चलेगा कम्बल कितने लेकर जाएगा गर्मी का समय आ गया कम्बल बाहर पड़ेगा ठंडी में तो कमल को बड़ा सुविधा रखेंगे और गर्मी समय है गर्मी समय में तो कपड़ा भी पसंद होता है पर परेशानी है उसमें कपड़ा कितने रखे ऐसे जितने कम छोड़ दे फिर कहीं मिलेगा तो ये परम हंस है हंस होता है क्षीर निर विवेक करने वाला दूध और जल परमहंस होता आत्मा है आत्मा अनात्म विवेक करना ये परमहंस हमेशा है आत्मा अनात्म विवेक सबको कहा सबको लगता है हम मान न जानते हैं हम आत्मा अनात्मा जानते हैं किन्तु अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए जानते हैं मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो किन्तु आत्मबुद्धि का अर्थ कोई शरीरों का आत्मा नहीं करता है किन्तु मे मनुष्य बुद्धि है या नहीं मैं मनुष्य बुद्धि तो है तो अनात्मा में आत्मबुद्धि है आत्मा में आत्मबुद्धि अनात्मा में देह में आत्मबुद्धि होने से मैं मनुष्य इसीलिए आत्मा अनात्मा विवेक करके जानते है मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो हमेशा ही चिंतन करें ये देह में नहीं हूं देह से भिन्न में हूं मैं मनुष्य कहते समय तो देह में अहम बुद्धि होगी इसीलिए अनात्में आत्मा बुद्धि नहीं करना यही है परमस का हमेशा ही आत्मा अनात्म विवेक करके आत्मा जो व्यापक स्वरूप है अतः सातत्य गमन धातु से बनता आत्मा सात व्याम मन निरंतर व्यापक आत्मा में हूं व्यापक आत्मा चिंतन करना है निरंतर ये परमहस ये परमहंस लक्षण अत्याश्रम है तस्म तिष्ठती तो अत्याश्रमस्त ये परमहंस आश्रम स्थित सकल इंद्रिया निरुद्ध क्या था निानी इंद्रियाणी तो इंद्रियों को निरुद्ध करके मन को छोड़ देंगे इसलिए कहा समनुष का नि मन मन के साथ मन को भी इंद्रियों का दमन मन का सम दोनों आ गया मन को भी रुकना मन इधर उधर भागता है इंदिर को रोक कर बैठ गया ध्यान करने के लिए कभी आंख बंद कर दिया कान में कुछ लगा दिया कर कर मन होकर बैठ गया मन स्थिर हो जाता है ना मन भी भाग गया इसलिए मन को भी रोकने के लिए मन को रोकने के लिए अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधनम चार साधन है अध्यात्म विद्या अधिगम यह अध्यात्म विद्या की प्राप्ति वेदांत श्रवण मनन करने पर मन शांत होता है धीरे धीरे क्योंकि जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि होती है एक अद्वितीय ब्रह्म है बाकी सब मिथ्या है इसे बार बार वेदांत श्रवण करने पर मन शांत होता है अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम साधु संगम हमेशा ही उनके पास संत के पास जाकर साधु महापुरुष के संस है उनके पास रह करके अपने दोस्त बताए मन कहा जाता है बताए कैसे प्रगति होती कैसे ध्यान करते नहीं बताए कबिक्षेप हुआ क्या हुआ ऐसे करके फिर उनसे उपदेश लेकर के फिर प्रयास करें नहीं कि खाली सत्संग हम मतलब तो साधु संघ पास गया और अपने को बताया कि हमारा ध्यान बहुत लोग जाता है हमको ज्योति दिखती है हमको हो जाता है कोई कोई लोग को जाकर के अधिक अधिक बताते कोई किसके पास गए जाकर इसे ध्यान कर बैठ गया महाराज जी मैं आपको काल से पहले से देखा हूँ ऐसा हमको दिख जाता है आप आने वाले सबको मैं देखा पहले हमको मालूम है ऐसे बैठ करके मतलब जैसे हम सिद्ध महापुरुष दिखाएंगे तो फिर महात्मा क्या कहें बहुत आशा आप तो बहुत सप्तमी तो भूमिका में कभी <laughs> जा कर, कर प्रचार करके हम महाराज जी ने कहा मैं सप्तमी भूमिका में सब लोग कहेगा तो कुछ लोग ऐसे करते बिल्कुल, बिल्कुल ये माया के अंदर इतने माया सबको फंसाती है बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी अपना साधन छोड़कर दूसरे को दिखाते कि हम कुछ हो गए हुआ कुछ नहीं ये कुछ हो गया तो दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं जिसको कुछ प्राप्त हुआ तो इतने शांत प्रसन्न रहेगा और दूसरे लोग उसको अच्छा कहे बुरा कहे क्या हो जाता है और कुछ नहीं हुआ तो, तो दूसरे लोग कैसे सम्मान करेंगे कहे मैं साधन किया बस परमात्मा को मिला बस छाती में छाती लगा कर मिला ऐसे दर्शन किया नहीं तो कोई कहे ध्यान कर बैठा पहले सर्प आया उसके बाद व्याघ्र आया ऐसे किया दो चार व्याघ्र आ गए सिंह आ गए मैं क्या नहीं डरूंगा कहीं फिर बाद में भगवान आए पैर पकड़कर भगवान का पैर पकड़ लिया कहीं चोड़ूंगा नहीं तो भगवान ने बर्फ प्रदान किया ऐसे ऐसे कहेंगे कुछ ना कुछ बात बना देते हैं ये सब कुछ नहीं मन को रोकने के लिए जो सत्संग करना है साधु के पास जा करके अपनी कमजोरी बताए और बता करके आगे मार्गदर्शन लेकर चले जिज्ञासा जो है उसको चाहिए अंतिम तक आवश्यक होता है उपदेश ग्रहण करके साधने में लगे तभी साधने आगे होगा नहीं तो जो लगता है कि सब कुछ हो जाएगा बहुत लोग सत्यवेदान श्रवण कर लेंगे फिर एकांत में जाकर बैठे ध्यान करेंगे वहां फिर संशय होगा तो निवृत्ति नहीं होगी सत्संग भी एक मन को रोकने के साधन है अध्यात्म विद्या अधिकम साधु संग में बचो और एक साधना है ये सबसे सरल है किसके पास जाना कुछ नहीं और अपने आप कमरा में बैठकर कर लो बहुत सरल है क्या सरल मालूम है वासना संपरी त्याग हो जो वासना इच्छा है ना उसको पूरा छोड़ दो किसको पूछना कुछ करना नहीं अपने कोई इच्छा है वासना विषय ग्रहण करने के लिए लोकेशना पुत्र वित्त है धन शब्दी ख्याति पूरा छोड़ दो सवाल ना नहीं <laughs> ये तो पकड़े है तो इसको छोड़ दो कहीं इसको छोड़ दो छोड़ दिया अब वासना को छोड़ दो कहेंगे तो छोड़ दो फेंक दो ये यदि हो जाए तो और कुछ करना नहीं वासना संपरित्याग परित त्याग पूरा असम्यक परित्याग पूरा त्याग न सम्यक मतलब अभी छोड़ दिया थोड़ी देर ऐसा नहीं अभी हमको कुछ नहीं चाहिए भोजन कर लिया तृप्त हो गया अभी कुछ नहीं चाहिए भोजन क्या तो कोई भोजन की इच्छा करता है भोजन करने वाला तो बिल्कुल आदमी भोजन नहीं चाहिए ये ऐसा नहीं परित्याग सम्यक परित्याग स्मशान्त मैथुनाते भोजनांत चयामति सामति सर्वदाचे नरो नारायण भवेत स्मशानते मैथुनाते भोजनांत चयामती शमशाने के पास यदि कोई मर गया बड़ा बैराग व्यरक्त तो हो जाते सब बस संसार व्यर्थ है छोड़ देंगे बहुत घर कोई श्माने में उसको क्या कहते शमशान अब अपना कोई मर गया तो बड़े व्यक्त तो हो जाते हैं कोई व्यक्ति कोई पत्नी मर गई तो वो बाल में काला लगाता था काला ने छोड़ देकर सफेद करके थोड़े दिन हो गया दो महीने के बाद फिर कटिंग करने लगा <laughs> पहले वैराग्य हो गया था दाढ़ी मुझसे बड़ा, बड़ा दिया का सफेद हो गया उसको देखने, में नहीं आ, कौन देख हमेशा काला दिखता था अभी सफेद से आ गया फिर दिखाए दो तीन महीने के बाद फिर कटिंग साइज करके फिर काला करके फिर तैयार हो गया भोजन आंते अच्छा पहले भोजन आंते मैथुन आंते स्मशान आते चाहे भोजन करने के बाद भोजन से वैराग्य होता है उसमें भोजन करने की चाहिए है भोजन पूरा कर लिया कोई ला कर देगा तो खाएंगे नहीं नहीं चाहिए भोजन अंते मैथुन अंत मैथुन अंत मैथुन कर्म के बाद फिर उसमें समय वैराग्य हो जाता है और मैथुन उस समय जरूरत नहीं भोजन अंत मैथुनाते स्मशान्त चयामति सहमति सर्वदा चाहते ऐसे यदि बुद्धि वैराग्य हमेशा रहे तो नरो नारायण भवे मनुष्य तो नारायण पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऐसे बैराग्य हमेशा रहे भोजन करने के बाद जैसे तृप्त है भूख लगते समय भी ऐसे निश्चित रहे जो भोजन मिलेगा प्रार्थे है ठीक है जो मिला ठीक है और मैथुनाते स्मशानते तो मैथुनाते का अभिप्राय वो बिल्कुल काम वासना नहीं है वो और स्मशानते बैराग्य जैसे ऐसा हमेशा रहे ऐसे बैराग्य इसलिए बैराग्य जो कहा निरंतर वासना सं परित्याग वासना का परित्याग सम्यक परित्याग फिर नहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया फिर आ गया ऐसा नहीं कहते हम रात को सब वासना छोड़ दे, जब गाढ़ निद्रा में रहते उसमें कोई चींचा करते हैं क्या कोई वासना का त्याग हो गया ना नहीं उसका त्याग नहीं कहते है सम्यक परित्याग बिल्कुल इच्छा नहीं करे ये सबसे सरल साधन है क्या करना सारी वासना को छोड़ दो पूरा यदि सरल से कोई कर ले तो वेदांत स्वर्ण करना लघु कौंधी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं किंतु सरल है वासना सं और एक साधने है ये कर सकते हैं वासना त्याग करने के लिए वो साधने है प्राण सम्यक निरोधनम प्राणायाम प्राण को अनुद्ध रोकना सम्यक निरोधनम थोड़ी देर कोई रोक दिया ऐसा नहीं कभी कभी पूछेंगे तो कोई बोलते हाँ मैं पांच मिनट रोक देंगे ऐसे बोलते थे ना पांच मिनट रोकने वाले कोई यहाँ बताओ पांच मिनट सद रोकने वाले कोई प्राण को रोकने वाले पांच मिनट रखने वाले तो है कोई ऐसे कोई कह देते पांच मिनट कोई एक बार करे आधा घंटे हम रख देंगे देखो मैं बैठ कर रखा धीरे धीरे स्वास्थ्य चलता रहता है ऐसा <laughs> पता नहीं चलता ऐसे बोल क्या देखो क्या कहा तीन घंटा रह जाते हैं <laughs> बोले आप योगी है ना आप रख देते हैं किन्तु ऐसे पांच मिनट रखना जो कहते हैं पांच मिनट रखने के लिए ज्यादा नहीं एक बाल्टी पानी रखो शरीर को डुबा के रखो नाक और मुख दोनों को डुबा के रख दो इतने पानी में नाक मुख को डुबा रखा है इतने डुबा दिया तो पता चल जाएगा पांच कितने समय रखता है परीक्षा तो सरल है कोई कहा था यहां भी कोई कहा था पांच न रख देंगे एक बड़े इतने बाल्टी है पानी भर कर रखो और उसमें मुखो को डुबा के रखो नाक भी पानी में रहे मुखो भी पानी में रहे इतने पानी डुबा दो आंख बंद कर रखो तो देखो कितने समय रह जाता है पांचवी नहीं कौन रख लेता है प्राणायाम अभ्यास करने से कोई रक्त सकते है ठीक है कोई रख पाएगा इन अभ्यास करके लंबा करे प्राण यदि लंबा करके प्राणायाम रोक कर रखे तो मन शांत हो जाता है वा वासना ये मनोनाश ये मन को रोकने के लिए वासना की निवृत्ति और वासना और मन का नाश होता है और प्राणायाम करेंगे तो मन शांत हो जाता है तो मन यदि शांत होकर रहता ध्यान होता है तो प्राण अपाने अपने आप लम्बा हो जाता है ये यदि कोई ध्यान करता है एकाग्र होकर ध्यान करता है तो कभी कभी उसको लगता है कि प्राण चलता ही नहीं है। इतने प्राण धीरे चलता है तो स्वयं सोचता है कि प्राण चलता नहीं है। ध्यान एकाग्र हो गया तो प्राण धीरे गति हो जाती है तो प्राण को रोकना ये भी मन को रोकने के लिए एक साधन है तो मन को भी रोकना है मन का स्वभाव भागता इधर उधर चंचलन ही मन कृष्ण का उसको धीरे धीरे रोकना पड़ेगा ज्ञान कर्मेन्द्रियाणी सकल इंद्रियानीणी कण से ज्ञानेन्द्र इंद्र सब को करो करके निरुद्ध रोक करके निरुद्ध करके रोकने का क्या अर्थ है स्वस्व प्रचारेभ्य अवरूद्व स्व प्रचार अपना प्रचार विषय को इंद्र दौड़ती है तो विषय से रोक करके रोक करके वो विषय चिंतन नहीं करे लक्ष्य ध्याय चिंतन करे और भक्त्या स्वगुरु प्राणाम प्रणाम्य प्रणाम करते समय वही प्रणाम करते हैं भक्ति से करने से उसका लाभ होता है भक्ति के बिना इसे खाली करना वो नहीं हमेशा ही परमात्मा का प्रणाम करते समय कभी गुरुजनों को प्रणाम करते समय बड़े को प्रणाम करते समय छोटे बड़े कहीं प्रणाम करते समय भक्ति भक्तिपूर्वक प्रणाम करें करे भक्तिपूर्वक मन में परम परमात्मा ही सर्वत्र है सर्वत उनको ही प्रणाम करते हैं नमो नारायण आय कहते सन्यासी को प्रणाम करने पर सामान्य किसको कोई प्रणाम करे परमात्मा सर्वत्र है परमात्मा बुद्धिया प्रणाम करे गुरु को प्रणाम करे गुरुजन को प्रणाम करे पिता माता को जो प्रणाम करते घर गृहस्थ बसे भक्त्या प्रणम्य भक्ति से कैसे देववत देवाधिक्या देवताओं को जैसे प्रणाम करते है देवता स्वरूप इसी प्रकार गुरु को प्रणाम यश्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इतने कथित है अर्था प्रकाशनते महात्मा ना भक्ति यथा देवे तथा गुरु इसी प्रकार केवल इतने नहीं देवाधि क्या देवता के समान देवता से अधिक ऐसे भक्त बहुत हम देखे हमने देखा कहते हैं कि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं ईश्वर को प्रणाम करते गुरु को देखा तो गुरु के प्रति ज्यादा भक्ति होती है तो ठीक है गुरु का भी ध्यान करो कोई कैसा कहते हैं परमात्मा में है भक्ति करते किंतु उसकी अपेक्षा गुरु की के प्रति अधिक भक्ति होती किसके हो जाती तो इसलिए कहा गया देववत देवाधिक देववत कहेंगे तो जिसको देवता से अधिक परमात्मा से अधिक होती गुरु में वो तो प्रणाम करना चाहिए या नहीं करे तो देववत कहें तो अधिक हो गया इसलिए कहा देववत देवाधिक अदवा देवता जैसे प्रणाम करे देव से अधिक हो ऐसी भक्तिपूर्वक स्वगुरु में प्रणाम स्वगुरु गुरु कौन है स्वय तत्वसित अवबोधकम एक तो मंत्र दीक्षा देकर गुरु हो जाते हैं और एक वेदांत तो उपदेश करके तत्वित अर्थ से अवबोधकम तत्वसी महावाक्य है तत्व असी ब्रह्म हो इस अर्थ का बोधक ज्ञान कराने वाले ये तत्वित अर्थ से ज्ञान कराने वाले अवबोध ज्ञान ज्ञान कराने वाले तो ये है आचार्य है जो विद्यागुरु ये भी होता है और मंत्र गुरु भी विद्या दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं तो ये तत्व से अर्थ का बोधक मुख्य गुरु है तुम तो ब्रह्म हो इस अर्थ को बोधन कराने वाले गुरु को प्रणम्य नत् तो नमस्कार करके प्रलगा से प्रकर्ष नत्व प्रकर्ष अत्यधिक नमस्कार प्रकृष अत्यंत तो वाह का मन तीन से प्रणाम है और नमस्कार का अर्थ है अहंकार का त्याग सबसे बड़ा है प्रतिबंध का अहंकार नमस्कार स्व अपेक्षा आपके अपेक्षा में अपकर्ष हूं स्व अपकर्ष ज्ञापन बड़पन ने मैं निकृष्ट हूं आप से, आपकी, आपका सेवक हूं आपके अधीन हूं इसका ज्ञान ज्ञापक सूचक ऐसा करने से उनका सूचना करते मैं आपके अधिन हूं अपक मतलब मेरी प्रकृपा कीजिएवाद कीजिए ऐसा करके प्रणाम अहंकार का त्याग सब त्याग से बढ़कर के अहंकार का त्याग इसलिए अहंकार का त्याग पूरा अपने को ऐसे त्याग करें परमात्मा के लिए जो त्याग करते हैं पूरा न, प्रात स्मरण में तृतीय श्लोक में आया प्रातः नमामि तमसा परम अर्कवर्णम तो तीन प्रातस्मरण में तीन श्लोक में तम पद का अर्थ कहा गया प्रथम श्लोक में द्वितीय श्लोक में तत्पद का अर्थ तृतीय श्लोक में दोनों की एकता प्रातः नमामि तमसा परम तमसा परम अर्कवर्णम नमामि नमस्कार करता हूं नमस्कार करता अपने को समर्पण पूरा कर देना मिला देना उसके साथ अपनी सत्ता अलग नहीं रखनी यही नमस्कार है जब तक तो अहंकार है तब तो तक तो अपनी सत्ता अलग रखे अहंकार समाप्त हो गया तो पूरा प्रणम्य प्रणाम कर पूरा समर्पण संपूर्ण समर्पण ही प्रणाम है पूरा समर्पण तो पूरा समर्पण कर दिया तो एक अलग सत्ता है ही नहीं तथा तो तो दोनों की एकता है ये प्रातर में आया नमस्कार करता है मतलब पहले तम पदार्थ तत्पदार्थ के अर्थ ज्ञान होने के बाद दोनों की एकता है यही नमस्कार करने का थे एकत्व कहीं कहीं ये वेदांत में आचार्य मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं अभेद चिंतनात्मक नमस्कार है। क्या नमस्कार है अद्वैत चिंतन अर्थात आपके अवेश में अलग्नों में आपकी एकता इतने निश्चय हो जाए शब्द से केवल कहने के, के नहीं गुरु के सामने शब्द से कहना नहीं होता किन्तु तो चिंतन करते समय अद्वितीय तत्वों का चिंतन करे और सत्ता का समर्पण अपनी सत्ता को अलग नहीं रखना तो ये भक्तिया स्वगुरु प्रणम्य प्रकृष्ण नमस्कार करके गुरु को प्रणाम करके ही साधन प्रारंभ करना होता है कुछ भी नियम करे तो गुरु को बिना पूछे उनकी आज्ञा नहीं ले करके अलग से नया कुछ आरंभ नहीं करे ये शास्त्र में आता है कुछ भी करे तो पहले आज्ञा ले करके करे आज्ञा अनुमति लेना और बताना अलग होता है पहले से टिकट कर रखा है जाने के समय आज्ञा मैं आज्ञा हो तो जा रहा हूं तो कहीं अभी नहीं चाहते टिकट हुई है टिकट यदि पहले कर लिया था पूछना क्या जरूरत है कोई कोई जो जानते हैं टिकट करने के पहले पूछते हैं अगर यहाँ पे तो मैं टिकट करवा जाने के लिए ये परंपरा है परिपाटी ऐसे होनी चाहिए और सब करके तैयार करके उधर बैग तैयार करके सब बांध करके ताला देना देने का बाकी है ताला देकर के बैग निकाल दिया और आगे कहने जाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो समय बात करने का समय नहीं उस समय पीछे पीछे जाएंगे अभी बात करना नहीं सुबह तो दिखाओ चला गया किसले आया था और जाने कहने के जाने कहे वो कहना ये अनुमति नहीं होता है सब करके तैयार करके अंत में आगे में जाना और यदि कहीं अभी नहीं जाओ सात दिन के बाद में बाहर जाने वाला हूं तभी जाना है तो टिकट हो गई ऐसे <laughs> नहीं अनुमति ले आज्ञा लेने का इस प्रकार जो करता है अपने कल्याण होता है किसका कुछ बिगड़ता नहीं है जो यही अधीन रहना स्वातंत्र्य का अर्थ नहीं मन से जो इच्छा हो करना ये स्वातंत्र नहीं है बहुत हम स्वतंत्र क्यों किसके अध्ययन में रहेंगे थोड़े दिन पढ़ेंगे उसको उसका आचार्य हम स्वतंत्र स्वातंत्र शब्द का अर्थ है स्वातंत्र क्या है गुरु के अधीन नहीं है आचार्य के अधीन नहीं है जहां रहेंगे वहां के महापुरुष के अधीन नहीं है इसको ही स्वतंत्र कहते हैं और अपने मन के अधिनय या नहीं मन में जो चाहे वहां जाने को वहां चले जाएगा नहीं जाए तो नहीं जाने इधर जाने इधर जाएंगे इसको कहते स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं वहां मन के अधिन होगा मन के अधीन होकर के परमात्मा को प्राप्त करना है इसको स्वातंत्र कहते मन के अधिनय मन को अपना अध्ययन करना पड़ता है मन को अध्ययन करने के लिए जैसे महापुरुष गुरु कहते हैं ऐसे करे तो मन को रोके सामर्थ्य तो मन अपना अध्ययन होगा तभी तो स्वातंत्र होगा और मन में इच्छा है थोड़े दिन चलिएगा हमें नर्मदा परिक्रमा करने के लिए वहाँ परिक्रमा शुरू क्या पंद्रह दिन महीना कष्ट होता फिर तो भाग गया फिर चला गया पंजाब राजस्थान घूम कर गए महीने के बाद आ गया और हम सोते परिक्रमा करके आया और तो परिक्रमा नहीं कही कहा घूम घूम कर आ गया कह अभी पढ़ेंगे अभी कहीं नहीं जायेंगे फिर पंद्रह दिन एक महीने के बाद वहां के घी आदि तो, तो याद करेगा वहां इतने मीठा खाए इतने दूध पिया यहाँ क्या मिलेगा चलो भागो तो फिर भागा ऐसे ये इसको क्या कहते किस स्वतंत्र किसके अधीन अभि हम स्वतंत्र हैं ये स्वातंत्र से क्या होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी <laughs> इसलिए स्वातंत्र प्राप्ति कब होती है जब परब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तभी स्वतंत्र है परब्रह्म साक्षात्कार के ना कोई स्वतंत्र नहीं होता है ये स्वतंत्र प्राप्ति के लिए महापुरुष का संशय चाहिए महापुरुष का अधिन तभी जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे तब तो मन अपने मन से ऐसा होता है हमें चल जाएंगे गुरु कहते नहीं जाओ रुको तो नहीं जाना अपने मन ऐसा नहीं करेगा नहीं करो जो कह, कहने पर कर सकता है ऐसे होते महात्मा नहीं चाहने पर गुरु ने आज्ञा की करना है तो आज्ञा होगी तो करना ही है उसके बाद विचार करना नहीं गुरु की आज्ञा है तो पालन करना ही है तो करना ही है तो ऐसी प्रकार करने पर ही प्रगति होती है आगे सनमार्ग इसमें अपनी बुद्धिमता नहीं चलती है शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा उसके बाद ध्यान करना है एकाग्रह एक बैठ करके गुरु को प्रणाम करें, फिर ध्यान करना है ध्यान करने के लिए आगे मंत्र है अभी धरे इनको दे देखे मंत्रोच्चारण कर देंगे इस ओम हरि ओम श्री गुभ्यो नमः हरि ओम ओम सहनावतो सह सहना नौ भुन सह वीय वह तेजस्विवधतमस्तु मा विषा शातिशा शाति नम अश्वलायनो भगवत परिनम परीसमेतवाच अदी भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठा सदा सद् सव्यम निगूढ़ा ययाचिरासप व्यपोह्य परात परम याति विद्वान् पुष् या विद्वान्स्म सहोवाच पिताम्च्रा भक्तिध्यान गादी न क्म न प्रजयाधन परेणा परेणना कन्तुहाया बिभ्राजते यदत वेदांत विज्ञान सन्यास यह, शुद्ध ते वेदानुनिता शुद्धस ब्रह्म लोकेशुरा मुज्यवे स सुखासनस्थ शुचि शिर, शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुझ्य भक्त सगुर प्रणम्य हृत्पुंडीक विरज विशुद्ध विचित मध्ये विशद विशोक अचिंतम्यक्तम शिव प्रशा ब्रह्मयोनि तमादिध्या चिदाननंदमत उहाय पर प्रभु त्रिलोचन नीलकंठ प्रशा ध्यान भूतयोनि समस्तसाक्षिण् तमसह पर ब्रह्म स सोक्षरह सेरा स सव विष्णु स प्राण स काला स चंद्रमा सवूत यच्च भाव्यं सनातनम ज्ञाप्वा तम मृत्युमे न्य पंथ विमुक्स्थमाता चात्म सश्य्रह्म परम या न्य हेतुना आत्मान मि प्रणवि ज्ञान पाशं दहति पंडितः स सव मयापरिमोिता शरीरमास्थाय करोति सर्वं साग्रत्तृति स्वने स एव जाग्रत स्वप्ने जीव सुखदुखभ स्वमायया कल्पित श्वोके सुषुप्ति सकले विली तमो सुख रूपन जन्मकर्मय सीव स्वीति प्रबुद्ध पुरात्र क्रीडति यीवतस्त सकलं विचि आधारमखंडबोधम लयम्याति प्राणो यस्ल यात्र्जातेणो मनेन््रििया चंवायुर्ज्योतिरापच पृथिवी विश्वस्य धारिणी य्रह्म सर्वात्मा विश्वयतनम महत् सूक्ष्मतर तत्वृत्नशुषुक्त प्रपंचम यकाशते तद्रह्माहमीतिबंध प्र मुच्युमसु यदो्य भोक्ता भोगच्चे विलक्षणः साक्षी चिन्मात्र सदाशिवः शिव मय्य सकल जात मयि प्रतिष्ठित मयि लयती तद्रह्मय्यम अणोरणीयानहमे तदनह विश्वद विचित्र पुरातनोहमुषोहमीशो हिणम शिव रूपस्मे अदोहमचिशक्ति पश्याम्यक्षु स शुणोम्य कर्ण अहम विजा विवक्प नास्ति वेता मम चित्सदाहम वेदरनेकैरहमे वेद्यो वेदात न पुण्यपापे मम नस्तिशो न ना जन्मदेहेन्द्रियबुरस् न भूमिरापो मम न चालो मेस्ती एवं परमात्मरूपं गुहाशयं परमात्मरूपं। धीते। सोग्नी पूतो मूप गुहाशयद समक्षी सद सद्नम प्रयात शुद्ध परमात्मशतुद्रियमते सोनी पूयुपूति सुरापापू ब्रह्मस्ते कृत्या कृत्यात् भवते तस्माद भवते अत्याश्रमी सर्वदा अनेन सर्वद्वा जपे अन ज्ञानते संसाराणवनाशनम तस्द विदिव कल्य फलमश्नते कल्यं सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं वीक तेजस्वनतमस्तु मिषा वह ओ शातिशाशा